ध्यान और आध्यात्मिक जीवन नायम आत्मा बलहीन लभ्य सत्य का विध्वंसात्मक पक्ष हमारे हृदय को सचेतन रूप से स्मशान अपने आसक्तियों दुर्गुणों अहंकार का स्मशान बनाना होगा हमारे दुर्गुणों का यह अंत दाह संस्कार परमात्मा की उपासना एकमात्र वास्तविक उपासना है और उससे हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए हमारी कठिनाई यह है कि हम केवल ऐसे ईश्वर की पूजा करते हैं जो हमें सुख प्रदान करता है तथा तो हमारी इंद्रियों को दुष्ट करता है लेकिन क्या दुख भी उन्हीं द्वारा प्रदत्त प्रदत्त नहीं है सर्वत्र हम वरदाता भगवान की आराधना करते हैं लेकिन उनका संहारक रूप में चिंतन करते ही हम भयभीत हो जाते हैं वरदायक शिव अच्छे हैं लेकिन प्रलय का उन्मत्त नृत्य करते हुए शिव भयानक प्रतीत होते हैं क्यों हमारा यह दृष्टिकोण मुक्ति युक्ति संगत नहीं है ईश्वर सृष्टि और स्थिति तथा तक ही ईश्वर है लेकिन जब संहार होता है तब ईश्वर का हाथ नहीं होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता ईश्वर तभी ईश्वर हो सकता है जब वह सभी अवस्थाओं में ईश्वर हो सृष्ट स्थिति और प्रलय का ईश्वर हो और सर्वोपरि जब वह इन सबसे भिन्न हो अतः शुभ ईश्वर की मान्यता पर आधारित धर्म की विरोधी वर्तमान प्रतिक्रिया की प्रशंसा की जानी चाहिए यदि तुम आधुनिक मन के समक्ष एक दयालु और शुभ ईश्वर को प्रस्तुत करो तो वह उसे अस्वीकार करेगा लेकिन यदि तुम आधुनिक मन को सच्चा ईश्वर प्रदान करो तो अधिकांश क्षेत्रों में वह उसे स्वीकार कर लेगा सृष्टि स्थिति और प्रलय कर्ता ईश्वर ही जगदम्बा है पुनः माँ जगदम्बा ही इन सभी से परे अपने निराकार निर्गुण रूप में शिव हैं अतः ईश्वर का शांत सापेक्ष रूप माने जगदम्बा है और निरपेक्ष अनंत रूप में अर्थात वही जगदम्बा सृष्टि स्थिति और प्रलय से परे शिव हैं जगदम्बा अपने पैरों के नीचे निष्क्रिय निर्लिप्त स्वमान प्रतीत होने वाले शिव पर सृष्टि स्थिति और प्रलय का अपना उन्मत्त नृत्य कर रही हैं यह सब सत्य के कैसे अद्भुत असीम गंभीर और प्रतीक गंभीर प्रतीक है मृत्यु से भय क्यों मृत्यु भी गौरवपूर्ण हो सकती है जगदम्बा की लीला सबसे अधिक कहाँ दिखाई देती है स्मशान में ही और स्मशान उतना ही सत्य है जितना नवजात शिशु का पालन जीवन और मृत्यु दोनों के प्रति आसक्ति अथवा भय त्याग कर साधक को जीवन में भी और मरण में भी जगदम्बा और एकमात्र जगदम्बा से ही चिपके रहना चाहिए ऐसा सजा होता है कि जिसे प्रिय वस्तुओं के प्रति विशेष आकर्षण होता है उसे दुख प्राप्त होता है हम सभी को जीवन में दिन मानसिक पीड़ाओं और कष्टों से गुजरना पड़ता है उनकी तुलना में शारीरिक कष्ट कुछ नहीं है अतः हमें सदा यह याद रखना चाहिए कि सत्य सुख और दुख दोनों से परे हैं तथा इन दोनों का अतिक्रमण करने पर ही प्राप्त हो सकता है रामप्रसाद कहते हैं ओ मेरे चंचल मन सदा सर्वदा सभी परिस्थितियों में माँ जगदम्बा का नाम लेना मत छोड़ना चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें दुखों से गुजरना हो तुम्हें और अधिक दुख मिले उससे क्या अंतर पड़ता है मानो मन में उठ रहे भयंकर भवंडरों की तुलना में शारीरिक कष्ट नघन्य है और जब तक हम जीवन के प्रिय पक्ष से चिप्पे रहेंगे और उसके भयानक पक्ष को अस्वीकार करेंगे या अस्वीकार करने का प्रयत्न करेंगे तब तक हम इन बवंडरों के परे नहीं जा सकेंगे यदि हम परमात्मा तक पहुंचना तथा शांति और आनंद पाना चाहते हैं तो हमें ईश्वर के शुभ और भयानक दोनों पक्षों का अतिक्रमण करने के लिए पूरी तरह पूरी तरह तैयार रहना चाहिए सत्य के ध्वंसात्मक पक्ष का साधना करने की क्षमता होना अत्यंत आवश्यक है वह सर्वप्रथम तो हमारी झूठी आशाओं मिथ्या तदात्म्यों प्रियमान्यताओं हमारी समस्त झूठी सांसारिक महत्वाकांक्षाओं हमारे छुद्र हीन लौलो प्रेमों को भस्म कर देगा तभी सत्य स्वयं को उद्घाटित करेगा उससे पहले नहीं लेकिन कौन उसे भस्म होने देना चाहता है कौन कीमत चुकाकर लक्ष्य तक पहुँचना चाहता है हमारे पास उपाय है महान संतों द्वारा प्रदर्शित साधन है किंतु हम इतने विकृत मनस्क हैं कि हम अपने प्रयासों को स्थगित करते जाते हैं और इन विचारों में अंतर्निहित सत्य का स्वयं साक्षात्कार करने के बदले इनसे बौद्धिक सुख प्राप्त करते रहते हैं इसीलिए हम लक्ष्य से बहुत दूर रह जाते हैं सामान्यतः तो हम अपने प्रेम आत्मश्लाघा और सत्ता के हीन घिलौने क्षुद्र और दयनीय स्वप्न देखना चाहते हैं हम उन्हें जी भर कर सीने से लगाए रखना चाहते हैं और यथा साध्य उस समय तक उनसे चिपके रहना चाहते हैं जब तक वे हमसे छीन नहीं लिए जाते जैसा मैंने कहा है यदि तुम सचमुच आध्यात्मिक जीवन यापन करना चाहते हो तो तुम्हें सभी स्थूल और सूक्ष्म सपनों को त्यागना होगा भले ही वे आपातः शुभ क्यों न प्रतीत हो हमारे अंतर को निर्मम धुलाई और सफाई होनी चाहिए और भीतर की एक नई व्यवस्था की जानी चाहिए पुरानी धारणाओं प्रिय मान्यताओं और पूर्वाग्रहों इत्यादि का त्याग कर एक नए दृष्टिकोण का निर्माण किया जाना चाहिए उस महान साहस की आवश्यकता है जो कोई समझौता न करे साहसी बलवान उद्देश्यवान और भरोसेमंद लोग ही सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं दूसरे नहीं यह एक अद्भुत और साहसिक कार्य है वेदांत में दुर्बलों के लिए मिट्टी में रेंग रहे कीड़ों के लिए ऐसे पापियों के लिए कोई स्थान नहीं है जो मैं पापी हूँ मैं पापी हूँ मैं क्या कर सकता हूँ मैं पापी हूँ कहते रहते हैं तथा यह कहने के बाद लापरवाही और खुशी से पाप करते जाते हैं कीचड़ में रेंगते रहते हैं और रोते बिलकते रहते हैं दुर्बलों द्वारा सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता यदि पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है तो हम पवित्रता को अभिव्यक्त क्यों न करें यदि प्रेम हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है तो हम प्रेम को अभिव्यक्त क्यों न करें यदि आनंद हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है तो उसे अभिव्यक्त क्यों न करें यदि मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है तो अपने इंद्रियों देह मन और अहंकार के दास क्यों बने रहें इस स्वप्न को निर्ममता पूर्वक तोड़ दो अपने पुरसोचित पैरों पर पूर्वक खड़े होना सीखो स्वामी विवेकानंद अपनी एक कविता में कहा है साहसी बनो और सत्य के दर्शन करो भाषों को शांत होने दो यदि सपने ही देखना चाहते हो तो शाश्वत प्रेम और निष्काम सेवाओं के ही सपने देखो आत्मा का चिंतन करो देह और मन के पीछे अवस्थित आत्मा का चिंतन करो वह हमारा वास्तविक स्वरूप है जिस मात्रा में हम अपने को मिथ्या व्यक्तित्व से पृथक करके आत्मा के साथ तादात में स्थापित करेंगे उसी मात्रा में हमें निर्भयता और शक्ति पवित्रता और शांति प्राप्त होगी जिस मात्रा में हम अंतर्यामी परमात्मा के साथ एकत्व बोध करते हैं उसी मात्रा में हम सज्जन बनते हैं बहिर्मुखी होने पर व्यक्ति दुरात्मा हो जाता है जब वह आत्मा की ओर प्रत्यक्ष प्रवण होता है तब वह महात्मा बन जाता है नैतिक और आध्यात्मिक जीवन में सफलता का रहस्य अपने को स्वरूपतः शुद्ध स्वप्रकाश आध्यात्मिक इकाई समझना है ध्यान के समय हमें इस विचार को हमारी चेतना की गहराई में प्रविष्ट करना चाहिए और तब आत्मा का वह पवित्र स्वप्रकाश स्वरूप देह और मन में भी अभिव्यक्त होगा जो लोग अपने पापों के लिए विलाप करना चाहते हैं वे भले ही करें लेकिन उसके बदले हमें नित्य शुद्ध चिरंतन अंतर्यामी का चिंतन करना और उसके ऐश्वर्य तथा महात्मा महात्म्य को प्रकाशित करना चाहिए चिंतन के धूमिल होते हुए भी मन का झुकाव बुराई की ओर होने पर भी हमें स्वामी विवेकानंद के इन अद्भुत शब्दों को सदा याद रखने का प्रयत्न करना चाहिए उठो जागो निर्बलता के इस व्यामोह से जाग जाओ वास्तव में कोई भी दुर्बल नहीं है आत्मा अनंत सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है इसलिए उठो अपने वास्तविक रूप को प्रकट करो तुम्हारे अंदर जो भगवान है उसकी सत्ता को ऊंचे स्वर में घोषित करो तुम अपने को और प्रत्येक व्यक्ति को अपने सच्चे स्वरूप की शिक्षा दो और घोरतम मोह निद्रा में पड़ी हुई जीवात्मा को इस नींद से जगाओ जब तुम्हारी जीवात्मा प्रबुद्ध होकर